अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के तृतीय मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं ज्ञान के साधनों की चर्चा द्वितीय खंड में हो रही है प्रथम तथा द्वितीय मंत्र में इस खंड के ज्ञान के अंतरंग साधनों की चर्चा हो गई है जो विचार प्रधान साधन है उनकी चर्चा हुई प्रथम द्वितीय मंत्र में विचार करने में जो असमर्थ हैं चाहते हैं मुक्त होना तो उनकी भी मुमुक्षा को शांत करने के लिए उन्हें भी मुक्ति दिलाने के लिए उनको वो मुक्ति कैसे मिल सकती है? इसका चिंतन भगवती श्रुति करती हैं और तीसरा चौथा मंत्र रूप श्रुति विचार असमर्थ भावना प्रधान मुमुक्षों के रूपी अभिलाषा की पूर्ति के लिए उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो जाए इसके लिए प्रणव का आलम्बन लेकर के ब्रह्मात्म एकत्व में मनस समाधान रूप उपासना बता रही हैं क्रम मुक्ति का साधन वे भी क्रम मुक्ति पा सकते हैं प्रणव का आलंबन लेकर के प्रणवार्थ के चिंतन से इस अभिप्राय से रूपक के माध्यम से प्रणव उपासना कैसे मुक्ति दिलाती है इसे बताया जा रहा है तो तृतीय मंत्र में ये कहा गया कि उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित महाअस्त्र रूप धनु के तरह धनु है प्रणव उस धनु का आलमन ले साधक जो विचार करने में असमर्थ है भावना प्रधान है उस साधक को एक धनुष उठाना है हाथ से लेना है तो हाथ से कैसे उठाएगा लौकिक धनु तो हाथ से उठाया जाता है ये मन लेना है मन से रूप धनु का आश्रय ले तो अपना जो लक्ष्य है ब्रह्म भाव की प्राप्ति ब्रह्म रूप से अवस्थान वह पूरा कर सकता है लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है तो कहा खाली धनुष होने से तो नहीं चलेगा धनुष और बाण ही तर्कस में ना हो तो लक्ष्य का वेधन नहीं हो पाएगा इसके लिए बाण भी चाहिए तो कहा बाण है उपासना से परिष्कृत आत्मा उसे ही बताया जाएगा बाण के तरह बाण शरम ह्यूपासानिशितम संित इससे बताया गया कि उस रूपी धनु पर उपासना से परिष्कृत तीक्ष्ण किया हुआ जो बाण है उसे चढ़ा दे यह है शरसंधान उसका स्वरूप टीका में टीकाकार बताएंगे कि समाहित चित्त व्यक्ति दीर्घ प्रणो का उच्चारण करता है तो उसके चित्त में जो चित्त प्रतिबिंब अभिव्यक्त होता है प्रणो उपासना से परिष्कृत चित्त में ऐसे सभी चित्त में चित का प्रतिबिंब होता है चेतन का प्रतिबिंब होता है लेकिन मलिन दर्पण में जैसे प्रतिबिंब साफ साफ प्रतीत नहीं होता और साफ दर्पण में अच्छी तरह से प्रतिबिंब को देख सकते हैं ऐसे प्रणव उपासना से आत्मा की उपाधिभूत प्रतिबिंब रूप आत्मा की उपाधिभूत जो अंतकरण है वह परिष्कृत होगा और उस परिष्कृत अंतकरण में चित्त प्रतिबिंब सुस्पष्ट प्रतीत होगा तो साधक को भावना करनी है कि दीर्घ प्रणव उच्चारण से समाहित चित्तस्थ जो चेतन का प्रतिबिंब है वह आत्मा है वह मैं हूँ प्रतिबिंब न कि देहादि अन्नमय कोशादि मैं नहीं हूँ मैं तो उस समाहित चित्तस्थ प्रतिबिंब हूँ और प्रतिबिंब का उपाधि के कारण बिंब से भेद सा प्रतीत होने पर भी स्वरूपतः प्रतिबिंब का बिंब से कोई भेद नहीं होता इसलिए पहले जो बिंब होता हुआ भी उपाधि के कारण बिंब से अलक्षा प्रतीत हो रहा है उसे उस प्रतिबिंब को शर के तरह शर समझे बाण के तरह बाण समझे ये कहा कि शरो शरम शरोा निशितम संधहित तो शर संधान हो जाएगा प्रणरूप धनु में उस प्रतिबिंब का आत्मरूप से अनुसंधान समाहित चित्तस्थ प्रतिबिंब को ही प्रतिबिंब में ही आत्मा की भावना करना यही आत्मा है मैं हूँ न कि देहादि जिसे अनादि काल से आत्मा की प्रतिबिंब की उपाधि देहादि को ही मैं गलती से मैं समझ रहा हूँ वह तो उपाधि है आत्मा नहीं है आत्मा की उपाधि है ये हुआ शरसंधान ऐसा बताया जा शरम हूपास निशित संधित और फिर तृतीय पाद यानी उत्तरार्ध में ये कहा कि आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्षम तदैवाक्षरम सौम्य विद्धि हे सौम्य ऐसा सौनक जी को संबोधित करके आचार्य अंगिराजी कह रहे हैं कि शरसंधान तो कर दिया यानी धनुष पर बाण चढ़ा दिया शरसंधान का अर्थ होता है धनुष पर बाण को चढ़ाना तो चढ़ाने के बाद उसे खींचना पड़ता है खींच करके रखना पड़ता है लक्ष्य के ओर भेजने से पहले ढीला रखेंगे तो यही कहीं पास में धनुर्धारी के वो धनुष से निकल करके गिर जाएगा बाण लक्ष्य वेधनी कर पाएगा इसलिए आयमन करें आयम्य का अर्थ है आयमन करके आयमन का अर्थ है अच्छी तरह से खींच करके बाण को खींच कर बाण के बाण के आश्रय पीछे की जो रस्सी होती है धनुष पर बंधी हुई उसको खींच करके रखना होता है सामने जहां तीर के तरह होता है वह बाण का अग्रभाग उसे तो पकड़ करके रखना होता है रस्सी को खींच करके रखना पड़ता है तो रस्सी ढीली हो जाएगी तो बाण सीधा सीधा लक्ष्य के प्रति नहीं जा पाता तो लौकिक धनुष में तो रस्सी खींच करके रखनी होती है यहां पर क्या खींचना आयमन करना क्या है तो आयमन करना यही है कि अहम वृत्ति जो सामाहिक चित्तस्थ प्रति चित्त प्रतिबिंब में पहुंचाई है उसी चित्त प्रतिबिंब का ही आत्म रूप से संधान कर रहा है तो अपनी उस अहम वृत्ति को चित्त प्रतिबिंब से अलग जो चित्त प्रतिबिंब की उपाधि है अनात्मा शरीरादि उसके प्रति न जाने देना अनात्मचिंतन में चित्त को न लगने देना यही चित्त को खींच करके लगना है रखना है एक प्रकार से उस रस्सी को खींच करके रखना है रूप धनु की रस्सी है एक प्रकार से चित्तवृत्ति और उस चित्त वृत्ति को ढीला छोड़ना है अनात्मचिंतन में जैसे स्वभावतः वह प्रवृत्त होती है उसे स्वभावतः अनात्म चिंतन में प्रवृत्त होने देना चित्त प्रतिबिंब के अनुसंधान से हटकर के करके अनात्मचिंतन में चित्त लग रहा है तो रस्सी का आयमन नहीं हुआ आयमन है जिसका आत्मत्वेन निर्धारण कर कर लिया उसी चित प्रतिबिंब के चिंतन से अतिरिक्त चिंतन मन में न आने देना ये हुआ आयमन और इस प्रकार का आयमन करके फिर क्या करें तो चेतसा तो चेतसा चित्त से ही क्या करें लक्ष्य वेधन करें चेतसा लक्ष्य विधि विधि यानी वेधन करो लक्ष्य का वेधन करो चित्त से कैसे चित्त से तो कहा भाव न तद्भाव में तद्भावगत में दो समास हैं एक तद्भाव इसमें जो तत् और भाव ये दो शब्द हैं इनमें समास हुआ तस्मिन भाव तद्भाव इसे सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं और फिर प्रगत आचार्य या ग्रामम गत ग्रामगत ऐसा जो अपराधि समास होता है ऐसे एक समास हुआ इति तद्भाव गतम् इति तद्भाव गतम् चित्त का विशेषण है ना नुनपुंसक इसलिए गतम तो तद्भाव तद्भावगत तेन तद्भावतेन का अर्थ है तद्भाव शब्द का तो अर्थ निकलेगा भाव शब्द का अर्थ है चिंतन अनुसंधान और तत्का अर्थ है ब्रह्म लक्ष्य तो लक्ष्य के चिंतन में गत जो चित्त हैं का मतलब केवल आत्मानुसंधान में ही लगा है अनात्म चिंतन छुट गया है ठीक ठीक आयमन हो गया है तो ठीक ठीक आयमन जिसका हो गया तो माना जाएगा वह तद्भावगत हो गया चित्त उसका चित आयमन का पर्यवसान है फल है तद्भावगत चित्त का होना यदि आयमन ठीक हो जाएगा तो तद्भावगत चित्त होगा और उस भावगत चित्त से यानि आत्मानुसंधान में अनुसंधान मात्र एक ही व्यापार जिसमें हो रहा है आत्मानुसंधान रूप व्यापार से अतिरिक्त व्यापार से व्यावृत्त चित्त हैं तद्भाव है तद आत्मानुसंधान और तद गत है यानि तन्निष्ठ चित्त हैं दूसरा व्यापार नहीं कर रहा है आत्मानुसंधान से अतिरिक्त ऐसे चित्त से कहते हैं तदेव अक्षरम लक्षम विधि तो लक्ष्य क्या होगा तो जो बाण है ना और लक्ष्य है ये दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं जब तक उपाधि है और उपाधि के बिना बाण और लक्ष्य ये दोनों अलग अलग नहीं है एक ही है उपाधि निरपेक्ष बाण और लक्ष्य एक है तो तदेव अक्षरम यानी जो सन्निहित गुहाचर आवि बताया था शोधित तो, यानी वाक्य बताया था एक प्रकार से वो शोधित तदर्थ था और उस वो जो शोधित तो तदर्थ है उस शोधित तो तदर्थ को लक्ष्य मान लीजिए तदेव अक्षर शब्द से लीजिए और उसका वेधन करना है तो शर किस कहा वो प्रतिबिंब को प्रतिबिंब आत्मा को कहा जा रहा है शर चौथे मंत्र में स्पष्ट हो जाएगा आत्मा और ब्रह्म उस प्रतिबिंब रूप आत्मा रूपी शर से अलग नहीं है प्रतिबिंब ही ये है बिंब का औपाधिक रूप और प्रतिबिंब का निरुपाधिक रूप है बिंब जीवात्मा है ब्रह्म का सोपाधिक स्वरूप और जीवात्मा का निरूपाधिक स्वरूप है ब्रह्म दोनों एक ही है स्वरूपतः इसलिए ये कहते हैं कि तदेव अक्षरम लक्ष्यम विधि उसी प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म रूपी लक्ष का वेधन करो आत्मानुसंधान रूप एक ही व्यापार में व्यापरीत चित्त से उस बिंब प्रतिबिंब को बिंब मात्र रूप समझो तो फिर हो जाएगा प्रतिबिंब का बिंब के साथ अभेद अनुसंधान उसमें चित्त को समाहित करना है तो लक्ष्य वेधन माना जाएगा प्रतिबिंब मात्र रूप मैं नहीं हूं अपितु रूप हूं घटस्थ जल में जो आदित्य का प्रतिबिंब है वह अपने आप को केवल घटस्थ जल मात्र उपाधि से विविक्त समझे प्रतिबिंब मात्र रूप तो बाकी पात्रस्थ जल में प्रतिबिंब जो हैं उससे भी वो अलग सा होगा और बिंब से भी अलग ही रहेगा लेकिन हर एक पात्रस्थ जल में जो प्रविष्ट सूर्य है यानी सूर्य का प्रतिबिंब है वह अपने आप को समझे कि मैं बिंब हूं तो बिंबात्मना सभी प्रतिबिंबों का आपस में एकत्व है अभेद है और प्रतिबिंब का तो वो तो औपाधिक स्वरूप होने से उपाधि रहेगी तो भेद रहेगा लेकिन जो निरुपाधिक हैं बिंब तदात्मना सब प्रतिबिंब एक है तो ये साधक ये समझे लक्ष्य का वेधन करने का अर्थ कि वह दिव्य पुरुष रूप शोधित तदर्थ मैं हू ये आत्मा अनुसंधान में लगे हुए चित्त से ब्रह्म का वेधन हो जाएगा इसी के साथ चौथे मंत्र का भी उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कर ले फिर भाष्य दोनों का देखते हैं प्रणवो धनुषरोत्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्चते अप्रमत्न वेदव्यम शर्व तन्मयो तो प्रणवो धनु तो तीसरे मंत्र में जो औपनिषद महास्त्र रूप धनु बताया वह औपनिषद यानि उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित महास्त्र रूप धनु कौन है तो कहते हैं प्रणव ओंकार तो प्रणव ही धनु के तरह धनु है और शर कौन है तो आत्मा। तो बाण है आत्मा यानि चित प्रतिबिंब साधक अपने अंतकरणस्थ चित प्रतिबिंब को बाण के तरह बाण समझे स्वयं को चित प्रतिबिंब ही स्वयं हैं प्रत्येगात्मा है और वह बाण के तरह बाण है और उस प्रत्येगात्मा को प्रतिबिंब को चित प्रतिबिंब को केवल एक उपाधिस्थ मात्र समझे अपितु निरोधिक जो बिंब है तदात्मक समझना है इसलिए कहा कि ब्रह्म तलक्ष्य मुच्चेते तो बाण तर्कस में रखने के लिए या धनुष पर चढ़ाने के लिए मात्र नहीं होता लक्ष्य वेधन करने के लिए होता लक्ष्य के साथ जोड़ने के लिए होता लक्ष्य से जुड़ जाता है इसलिए लक्ष्य मालूम होना चाहिए ये आत्मा रूपी जो बाण है इसे किस लक्ष्य के साथ जोड़ना है तो कहते ब्रह्म तलक्ष्यम जो लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य इसमें अक्षर को लक्ष्य बताते हैं अक्षर कौन है तो कहा ब्रह्म तो ब्रह्मतलक्ष्यम उच्चते न वेधव्यम तो ये लक्ष्य वेधन कौन कर सकता है स्वयं बाण बन करके रूपी धनुष पर चढ़ा करके स्वयं को फिर ब्रह्म रूपी लक्ष्य के प्रति स्वयं को प्रणव के माध्यम से कौन छोड़ सकता है तो कहते जो अप्रमत्त हैं यानी अप्रमादी है प्रमत्त कहते प्रमादी को प्रमत्त है प्रमाद युक्त प्रमत्त अप्रमत्त हैं रहित, और प्रमाद हैं जो साधन बताया जा रहा है उस साधन से अपने आपको ढील देना साधक साधना में लगा रहता है तो अप्रमादी माना जाता प्रमाद का अर्थ होता है यह तो समझ रहा है कि यह मेरा कर्तव्य है लेकिन समझ करके भी उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है माना जाता है प्रमादी है प्रमत्त है तो साधक का कर्तव्य है कि चित प्रतिबिंब को चिद्रूप चित के साथ एक करना अपने चित्त को चित प्रतिबिंब और चित के एक स्वरूप मैंने प्रतिबिंब स्वरूप में समाहित करना बिंब स्वरूप में समाहित करना पहले तो अनात्मा उपाधि से आत्मा का विवेचन कर लिया प्रतिबिंब को अलग कर लिया वह प्रतिबिंब ब्रह्म है ऐसा चित्त में भावना करना तो ये हो गया एक प्रकार से अप और वो ये करने में अपने संपूर्ण सामर्थ्य का समय का सदुपयोग कर रहा है जो तो वो अप्रमत्त है प्रमाद रहित है समय बहुत है सामर्थ्य भी है लेकिन ये समझ करके भी नहीं कर रहा है ब्रह्मात्म एकत्व अनुसंधान नहीं कर रहा है तो प्रमत्त माना जाएगा और वो कौन नहीं करेगा जिसको अनात्म अनात्मा के अनात्म चिंतन में रस आता है वो नहीं करेगा का मतलब अनात्मा के प्रति राग है विरक्त नहीं है वैराग्य रहित तो अप्रमत्त का भाष्कर भगवान अर्थ करेंगे विरक्ते न जो विरक्त हैं उसे चाहिए अनात्म पदार्थ के प्रति विरक्त को कि यही अनुसंधान करें तो अप्रमते न नहीं तो सहसा ब्रह्म हमारी अहंता का आलमन बने ये संभव नहीं होता इतना यदि सरल होता तो सब जल्दी मुक्त हो जाते हैं ना और भगवान को ये कहना न पड़ता मम माया दुरत्यया मेरी जो माया है वो बड़ी दुष्कर है दुस्तर है उसको पार करना बड़ा कठिन है उसको पार कर सकते हैं मा में ये प्रपद्यन थे माया मेंताम तरंत तो बस मामे वो ये प्रपद्यन्ते, प्रपत्यनते भगवत प्रपत्ति यही अप्रमाद है और जिसने भगवत प्रपत्ति ली भगवत प्रपन्न हो गया तो वो हो गया अप्रमादी प्रपत्ति का अर्थ है शरण नहीं उस प्रकार की शरण नहीं बस चरणों में जा करके बैठ गए और कुछ नहीं कर रहे हैं अब आपके अधीन हो गए आप जो करना है करो ऐसा नहीं जिसकी प्रपत्ति ली चित्त केवल उसी का आश्रय ले और जगत का आश्रय छोड़ दे वो प्रपत्ति है आ... अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है जो मद आश्रय एक आता है ना भगवान तो सारे जगत का आश्रय छोड़ करके केवल भगवान का आश्रय लिया तो फिर चित्त में भी भगवान का ही आश्रय रहे सारे जगत का आश्रय छोड़ दिया तो राग किसी के प्रति रहेगा नहीं तो फिर चित्त से एक ही व्यापार होगा भगवान का वही अप्रमाद भगवत प्रपत्ति हो जाए और ये नहीं हो पाता केवल हम भगवान के ही आश्रित नहीं होते बहुत सारा जो ममास्पद है या तो उसका आश्रय लेते हैं या तो अहमास्पद है उसके बल पर अहमास्पद और ममास्पद के शक्ति पर ज्यादा हमें अंदर से विश्वास होता है, है? तो यही तो प्रतिपत्ति बता रहा हूँ मैं भी तो वही मैं भी बता रहा हूँ जो तो शरणागति का अर्थ वो जैसे शरणागत के होते है शरणागत किसी राष्ट्र में आकर के राष्ट्र पर बैठ जाते बोझ बन करके ऐसा नहीं ऐसे भगवान पर बोझ बन कर बन बैठना ये भगवत शरणागति रूप प्रपत्ति नहीं कि हम अब कुछ नहीं करेंगे जो करना है आप ही करो ऐसा नहीं प्रपत्ति का अर्थ है बाकी का आश्रय छोड़ करके बाकी अनात्म वस्तु जो दो प्रकार की है अहमास्पद और ममास्पद अहमास्पद हैं अपना कार्यक्रम संगात उसके सामर्थ्य पर जो अंदर से विश्वास होता है और ममास्पद जो वस्तुएं हैं उसके सामर्थ्य पर भी जो अंदर से विश्वास है वो विश्वासात्मिका वृत्ति अनात्म पदार्थ के सामर्थ्य के प्रति विश्वास विश्वासात्मिका वृत्ति यदि चित्त में बरकरार है विद्यमान है तो माना जाता है बाहर से तो हम कह रहे हैं मुख से कह रहे हैं कि भगवत प्रपन्न हैं हम वो मौखिक प्रपत्ति तो हो गई वो प्रपत्ति वहाँ मामे हुए प्रपत् में नहीं है वो अंदर से प्रपत्ति हो जाए हमें ये विश्वास हो जाए कि जो अहमास्पद और ममास्पद हैं जिसे वर्तमान में मैं समझ रहा हूँ इन इन अहमास्पद ममास्पद रूप अनात्म वस्तुओं के बल पर माया को पार करूँगा संसार सागर से पार हो जाऊँगा मुक्त हो जाऊँगा वो विश्वास छूट जाए और केवल मायापति जो भगवान है वही हमें मायापति भगवान हो गए यहाँ का जो लक्ष्य बताया जा रहा है वही एक अपनी माया से हमें पार करा सकते हैं मामे ये प्रपद्यंत में माम शब्द का जो अर्थ है गीता में वो यहाँ पर ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्च्य और केवल उसी के बल पर विश्वास कि एक यही है जो हमें संसार के उस पार लगा सकते हैं ये है भगवत प्रपत्ति वो है अप्रमाद ऐसा जिसके चित्त में हुआ कि हमें इस समय और कोई साधन नहीं है भगवान को छोड़ करके कि हम मुक्त हो सके वो मुक्ति भगवान के हाथ में है वही मुक्त करा सकते हैं हमें ऐसा निश्चय ये माना जाता है प्रपत्ति और ये प्रपत्ति जिसने ली वह प्रमादी नहीं होगा वो उस आश्रय को नहीं छोड़ेगा दूसरे आश्रय के ओर दृष्टि भी दृष्टिपात भी नहीं करेगा दृष्टि भी नहीं डालेगा अंदर चित्त में वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी कि हमको ये भी उस पार लगा सकता है करके तो ये है ऐसा चित्त होना ये अप्रमाद है और ऐसे यानी उपासना करने के लिए उपासक को अपने साधन में यहां तो साधन क्या बताया जा रहा है ब्रह्मात्म एकत्व में चित्त समाधान तो ब्रह्मात्म एकत्व को छोड़ करके दूसरे किसी में हम चित्त भेजेंगे तो संसार में ही डूबते रहेंगे गोते खाते रहेंगे वो प्रमाद हो जाएगा और केवल ब्रह्मात्म एकत्व में ही अपने चित्त को लगाए रखेंगे तो संसार के पार हो जाएंगे संसार सागर को तर जाएंगे ये निश्चय ये अप्रमाद है और इस अप्रमाद से युक्त होकर के अप्रमत वेधव्यम क्या लक्ष्य वेध, लक्ष्य का वेधन अप्रमादी कर सकता है लक्ष्य वेधन करने के बाद क्या करना है यानी चित्त को जो चित्तस्थ प्रतिबिंब रूप से अहम वृत्ति जो चित्त का परिणाम है वह उसका आलम्बन अभी तक चित्त प्रतिबिंब था अब वो चित्त प्रतिबिंब बिंब रूप ही है बिंब को अहम वृत्ति का आलम्बन बनाया तो बिंब मैं हूं ऐसा चित्त चित्त स्थ अहम वृत्ति बिंब को अपना आलंबन बना दे तो माना जाता है लक्ष्य वेधन हो गया अभी तक अहम वृत्ति का आलमन जो चित्त प्रतिबिंब बन रहा था अब वह चित्त प्रतिबिंब अहम वृत्ति का आलमन भूत उसने उपाधि से अपना संबंध तोड़ दिया बिल्कुल तो चित्त प्रतिबिंब उपाधि के साथ अपना संबंध विच्छेद कर लें तो बचेगा क्या फिर बिंबई है दर्पण को हटा दे, तो प्रतिबिंब समाप्त नहीं होता उसका विनाश नहीं होता वह बिंबई है बिंब ही उपाधि के रहते हुए प्रतिबिंब रूप से दिख रहा था अब प्रतिबिंब ने उपाधि के साथ अपना संबंध विच्छेद कर लिया तो हमारी अहम वृत्ति क्या करेगी कि प्रतिबिंब का जो वास्तविक स्वरूप है उपाधि से असंश्लिष्ट प्रतिबिंब है बिंब ही उस बिंब को ही आलंबन करेगी अहम वृत्ति तो अभी तक चित्त में अहम प्रतिबिंब ये वृत्ति बन रही थी अहम के रूप में निधि ध्यास नहीं ये निधि ध्यासन तो होता है श्रवण मनन पूर्वक पहले निश्चय करके अब यहां पर यह है भावना ऐसी भावना करनी है ये भावना रूप उपासना है इसलिए पहले कहा ना टीका में अवतरण में वो अवतरण को भी ध्यान में रखना है अब तो ये इतना तो विवेक रखना ही होता है इतना विवेक तो रखना ही होता है न कि हमारा लक्ष्य क्या है उपासना में भी तो उपास्य का जो स्वरूप है ये ओंकार के आलम्बन से इसी ये दो मंत्र जो है व्याख्या हैं प्रश्न उपनिषद में जो एक पूरा का पूरा प्रश्न है पांचवा प्रश्न और उसमें आचार्य सत्यकाम सत्य काम ने आचार्य पिपला जी से पूछा कि जो जीवन पर्यंत पूरा जीवन भर प्रणव का चिंतन करता है तो वह क्या हासिल करता है उसे क्या प्राप्त होता है तो आचार्य ने कहा कि परंच अपरंच ऊपर तो ब्रह्म को भी प्राप्त करता है अपर ब्रह्म को भी प्राप्त करता है अपर ब्रह्म है एकमात्र ओंकार द्विमात्र ओंकार की उपासना से प्राप्त होने वाले कार्य उपाधिक सुख जो स्वर्गाधि की प्राप्ति और क्रम मुक्ति ये परब्रह्म की प्राप्ति है और मात्र ओंकार जो समस्त ओंकार है उसके चिंतन का फल बताया ना। लेकिन वहां पर भी पर पुरुष का ध्यान ओंकार के माध्यम से करने के लिए पर पुरुष का स्वरूप समझना पड़ेगा ना जिसका ध्यान करना है ध्याता को बिल्कुल ही कुछ समझे बिना ही ध्यान करना होता है ऐसा नहीं ऐसे यहाँ पर भी लक्ष्य का स्वरूप समझना है वहाँ पुरुष जो उपनिषद में कहा है परम पुरुषम हम तो वो परम पुरुष ही यहाँ पर ब्रह्म रूप लक्ष्य है उसका ध्यान करना है भावना करनी है तो जिस ध्यान भावना करने के लिए भी हमारे ध्येय का स्वरूप हमारे बुद्धि में पहले निश्चित होना चाहिए और जो निधिध्यासन होता है उस निधिध्यासन में तो तत्पदार्थ तोम पदार्थ का ठीक ठीक पहले युक्ति से सब अच्छी तरह से विचार से निर्धारण कर लिया आपने और वाक्यार्थ का भी निश्चय हुआ है परोक्ष और केवल वाक्यर्थ का विपरीत भावना के कारण अनुभव नहीं हो पा रहा है उस परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान में परिणत करने के लिए बाधक विपरीत भावना को हटाने वाला निधि करना निदिध्यासन है निधि ध्यास है वाक्यार्थ का ही मय के रूप में अनुसंधान यहां पर भी चित्त को वाक्यार्थ में ही समाहित किया जा रहा है किंतु इतना सब कोई तर्क वितर्क के साथ युक्तियों से मनन करने के बाद निश्चित परोक्ष ज्ञान हुआ है और फिर ये कर रहा है ऐसा नहीं परब्रह्म का सामान्य रूप से स्वरूप समझ लिया है ध्यान के लिए उपयोगी जितना है और उसका फिर मैं के रूप में अनुसंधान ये भावना होगी तो इस भावना से यहीं पर साक्षात्कार नहीं होगा निधिध्यासन ध्यास से तो जैसे ही आपकी विपरीत भावना शिथिल पड़ेगी तो उस समय तत्वशादी सुनोगे या पहले से सुनकर के रखा है तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होगा सद्यो मुक्ति होगी इस शरीर के छूटते ही न तत् प्राणा उत्क्रामंती ये होगा और ये जो उपासना करेगा प्रणव का आलम्बन लेकर के बिंब में चित्त का समाधान ब्रह्मात्मकत्व में चित्त का समाधान ये समाधान भावना रूप है उपासना रूप है इससे साक्षात्कार होगा लेकिन यहाँ नहीं ब्रह्मलोक में उत्तरायण मार्ग से वह चला जाएगा ब्रह्मलोक में और ब्रह्मा जी से उसे महावाक्य श्रवण होगा वेदांत तो स्वाध्याय करेगा अहम ब्रह्मास्म साक्षात्कार वहाँ प्राप्त करके जीवन मुक्त हो करके के तक रहेगा ब्रह्मलोक में और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होगा ये सद्यो मुक्ति की हेतुभूत उपासना नहीं है वो तो भाव इससे जो है थोड़ा ये प्रतिबिंब और बिंब का भेद बाधित नहीं होता है अल्पसा भेद रहता है इसलिए तो गमन होता है उपासक का ये उपासना करेगा तो वह उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाएगा का अर्थ है अभी उसके चित्त में बिंब प्रतिबिंब का एकत्व में चित्त समाहित करने पर भी अल्पसा भेद रहा है क्योंकि उसका निश्चय यही होता है ये तम इत प्रेत्य अभि संभविता जिसका मैं आत्म रूप से अनुसंधान कर रहा हूं ये बिंब जो है इसे मैं आत्मरूप से प्राप्त करूंगा, लेकिन यहाँ से जाकर के ब्रह्मलोक में वहाँ प्राप्त करूंगा। इस निश्चय के साथ ये उपासना करता है इसलिए वो ब्रह्मलोक में मुक्त होता है और निधि ध्यास करने वाले के तो चित्त में होता है कि हमको जल्दी से जल्दी हो जाए ब्रह्मात्मा एक साक्षात्कार इस जीवन में भी अंतिम क्षण में नहीं आज ही हो जा इस इच्छा से करता है निधि ध्यास और ये भावना प्रधान है वो विचार प्रधान है ये निधि ध्यास जैसा ही लग रहा है बिंब में चित्त का समाधान कर रहा है लक्ष्य भेदन कर रहा है ब्रह्मात्मा एकत्व तो में ही चित्त समाधान कर रहा है वो भी वाक्यर्थ का ही अनुसंधान करता है लेकिन दोनों में और दोनों भी प्रयत्न साध्य हैं अनु इसलिए अनुष्ठे हैं लेकिन ये हैं एक प्रकार से भेद अल्पसा इस जीवन में शेष रहता है वो उपासना करने पर भी तभी उत्तरायण मार्ग के द्वारा उसका ब्रह्मलोक में गमन हो पाता और बिल्कुल ही भेद नहीं रहेगा शरीर छूटने से छूटते समय तो प्राणों का उत्क्रमण ही नहीं होगा अभेद संस्कार बुद्धि में पड़ेगा ये ब्रह्मात्म एक, ब्रह्मात में, एक में चित्त समाधान रूप उपासना करने से ओंकार का आलम्बन लेकर के अभेद संस्कार पढ़ने से वहाँ पर पर पुरुष का आत्म रूप से साक्षात्कार होगा लेकिन अभेद की अनुभूति जैसे निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी को यहीं पर होती है ऐसे अनुभूति यहाँ इस उपासक को नहीं होगी बाकी सामान्य लोगों की अपेक्षा इसका जीवन श्रेष्ठ रहेगा ब्रह्मसूत्र में भी कहा गया ना और महाराज जी भी कहा करते थे ना कि सगुण उपासना भी जीवन मुक्ति का अनुभव कराती है जीवन मुक्ति के चित्त में राग द्वेष नहीं होते वेष्टि विषय ऐसे उपासक भी वेष्टि से बहुत ऊपर उठा हुआ रहता है इसलिए सीमित रागदेष उसके अंदर नहीं होंगे जीवन मुक्त की अनुभूति होगी जीवन मुक्तता की अनुभूति होने पर भी और इसको भी निश्चित कर्म मुक्ति होनी है तो ब्रह्मलोक में जो एक जन्म होना है उससे अतिरिक्त जो कर्म है उन कर्मों का अलेप इसको भी होना है इसलिए संचित कर्म का नाश और इस उपासना से अतिरिक्त जो उपासना के साथ होने वाले कर्म हैं उन कर्मों का आलेप रूप जो जीवन मुक्ति है वो भी इसकी होगी उस प्रकार की लेकिन सद्यो मुक्ति नहीं होगी जिसको क्रम मुक्ति होनी है उसकी उपासना यदि ठीक ठीक परिपक्व हो गई है तो जितनी जितनी उपासना का परिपाक होता जाएगा उतना उतना जीवन मुक्तता का अनुभव भी होगा उसे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी की तरह ही कर्म अलेप रहेगा उसको भी रागद्वेश उनमें तो बिल्कुल ही नहीं है इनमें भी नहीं रहेंगे समूल निवृत्त नहीं होंगे लेकिन कार्यकर कर रागद्वेश नहीं रहेंगे उनका कारण अविद्या तो रहेगी वो अविद्यावृत्त तो होनी है वहां पर ब्रह्मलोक में ये थोड़ा अंतर है बाकी दीखता है इन दोनों का निधिध्यासन और ये प्रणव आलम्बन से ब्रह्मात्म एकत्व में चित्त समाधान रूप प्रणो उपासना इन दोनों का विवेचन एक जैसा लग रहा है दोनों एक जैसे साधन दिख रहे वहां भी ब्रह्मात्म तो का ही अनुसंधान यहाँ भी है लेकिन दोनों में अंतर है हा तो दोनों में अंतर ये होगा कि वो तो विचार पूर्वक परोक्ष निश्चय हो चुका है केवल विपरीत भावना शिथिल करनी है और यहाँ अभी उस प्रकार का उस भावना मात्र कर रहा है वो विवेक विवेक नहीं है जैसे मूर्ति को देख करके हम राम की भावना कृष्ण की भावना शिव की भावना करते हैं लेकिन आँख दिखाती है ये तो संगम मरमर के पत्थर विशेष से बनी हुई मूर्तियाँ हैं एक अंदर से ऐसा निश्चय रहता है लेकिन भावना करते हैं कि ये राम है ये कृष्ण है ये शिव है तो बिल्कुल ही शिव है ये एक अंदर की जो वृत्ति होती है ना भेद भेद की ये शिव की मूर्ति है शिव ने वो दिखाती हैं ऐसे थोड़ा उपासक के चित्त में वैसा भेद रहता है ऐसे मूर्ति को देख करके हम मानते हैं कि ये फलाने की मूर्ति है फलाने का इसलिए वो फलाना है ये बिस्ताना है लेकिन बिल्कुल ही वही है ये अंदर से निश्चय नहीं होता शब्द से तो बोलते हैं ये कृष्ण है लेकिन व्यवहार में अंदर से निश्चय अपना पूछो अपने आप तो को तो मूर्ति को वास्तविक रूप से ही कृष्ण थोड़ी मानते हैं इसलिए ऐसा हो जाता है कि वो वैसा संस्कार उतनी दृढ़ता नहीं है भावना में लेकिन ये जैसे जैसे दृढ़ होता जाएगा तो ज्ञान के पास पहुंचेगा फिर वो निश्चय हो जाएगा लेकिन उसके लिए फिर श्रुति भगवती सर्वज्ञा होने से जानती है कि उसको एक जन्म का तो बीच में व्यवधान इतना प्रतिबंध है तो पड़ेगा ही पड़ेगा इसलिए श्रुति ने निर्णय दिया है कि ये उपासना करने में जितना भी सामर्थ्य लगा ले उपासक अपना एक जन्म तो उसको बीच में ब्रह्मलोक का लेना ही पड़ेगा और क्रम मुक्ति होगी सारे सामर्थ्य का सदुपयोग करने के बाद भी वो तो निष्पक्ष हैं श्रुति और प्राणों के आलम आलंबन से ब्रह्मात्म एक में चित्त समाधान कर रहा है उसको क्यों बीच में एक जन्म दिला रही है और क्यों ब्रह्म ज्ञानी को सद्यु मुक्ति दिला रही है कि वो जानती है कि कितना भी वो कर ले लेकिन इतना समय एक तो व्यवधान रहेगा ही उसमें सारा सदुपयोग करने पर भी एक एक क्षण का तब भी उपासक में इतना वो नहीं हो पाएगा कि वो थोड़ा सा भेद जो रहता है वो मिट सके वो उसके लिए तो वहाँ जाना पड़ेगा ऐसा सर्वज्ञा श्रुति जानती हैं इसलिए कहती हैं कि क्रम मुक्ति होगी लेकिन एक जन्म के बाद भी मुक्त हो जाए ऐसी साधना करके बहुत बड़ी बात है नहीं तो न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे तो अप्रमत् न तो वेधन के पश्चात फिर क्या करें यानी लक्ष्य में ब्रह्मात्म एकत्व में चित्त को पहुंचा दिया यानी अभी तक चित्त प्रतिबिंब को अहम वृत्ति का आलमन समझ रहा था मैं समझ रहा था अब उस अहम वृत्ति को उसने बिंब में पहुंचा दिया काफी सफलता प्राप्त कर ली लक्ष्य वेधन हो गया लक्ष्य को अहम वृत्ति का आलमन बना दिया लेकिन वह वृत्ति वहाँ टीके बनी रहे वहाँ अभी खाली पहुँची है अभी तक बिंब तक पहुँची नहीं थी प्रतिबिंब तक ही आई थी अब उसने प्रतिबिंब में सीमितता दिखाने वाली जो उपाधि है वहाँ से अहम वृत्ति को निकाल करके बिंब में पहुँचा दिया प्रतिबिंब को उपाधि से अलग से समझ लिया पहुंची तो वहीं पर रहेगी ऐसा नहीं होगा वो फिर इधर आएगी क्योंकि संस्कार तो परिचिन्नता का है ना तो इसके लिए कहते हैं कि वहां पहुंचा करके शर्वत भवेत भवेद जैसे लौकिक बाण अपने लक्ष्य में जा करके फिर लक्ष्य से निकल करके धनुर्धारी के तरकस में आकर के नहीं बैठता या धनुष पर नहीं बैठता और लक्ष्य वेदन कर लिया अर्जुन के बाण से धनुष से निकला हुआ जो बाण है ऊपर जो मछली घूम रही थी उसका आंख लक्ष्य था उसमें जा करके लग गया तो फिर वहीं रह गया ना तो शर लक्ष्य में जुड़ करके रहता है अलग नहीं होता फिर उसको निकालना पड़ता है बंदूक से निकली हुई गोली लक्ष्य पर लग गई तो जिसके शरीर में गई है ऑपरेशन करके उसे निकालना पड़ता है अपने आप नहीं निकलती ऐसे कहते हैं यदि लक्ष्य वेधन कर लिया अपनी अहमृति का आलम्बन बिंब रूप चेतन को बना दिया ब्रह्मा को बना दिया तो ये बाण भी उसी प्रतिबिंब में ही रहना चाहिए प्रतिबिंब में ही रहना चाहिए प्रतिबिंब रूप बाण लेकिन संस्कार परिचिन्नता का चित्त को खींच लेगा ज्ञान तो नहीं है ना तो एक बार पहुंचा तो फिर तुरंत पीछे आएगा कौन चित्त और अहमृति पीछे आ गई तो फिर प्रतिबिंब को पकड़ेगी या तो उपाधि को पकड़ेगी तो साधक को फिर क्या करना है लक्ष्य वेधन के बाद ये प्रयत्न करना है इसलिए तन्मयो भवेत ये भवेत में विधि लिंग है नन्मय होने के लिए तन्मय में तत् शब्द का अर्थ है लक्ष्य बिंब तो तन्मय यानी बिंब प्राय हो जाए बिंब रूप ही हो जाए तन्मय का अर्थ है बिंबरूप भवे का मतलब अपनी अहम वृत्ति ज्यादा से ज्यादा समय तक जो लक्ष्य है उसी में टिकी रहें तो जब जब तक अहम वृत्ति लक्ष्य में टिकी है तब तक जो साधक है वह तन्मय है तन्मय का अर्थ है, है लक्ष्य रूप है लक्ष्य स्वरूप है हा तो जैसे लौकिक बाण एक बार लक्ष्य से संलग्न होता है तो लक्ष्य से संलग्न ही रहता है उसे निकालना पड़ता है ऐसे ये तो निकले ही ना ऐसा हो जाए वहीं पर अहम वृत्ति स्थित हो जाए ऐसा प्रयत्न करें तो शर्वत तन्मयो भवे तक का है अनात्म चिंतन से फिर चित्त को व्यावृत करके बिंब के चिंतन में ही लगाए रखे ये है तन्मय होना इसके लिए प्रयत्न है तो ऐसा करता रहेगा साधक करता रहेगा और अरे शरीर छूटेगा तो फिर उसको अर्चिरादि देवता लेने के लिए आएगी शरीर छूटने के बाद उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक ले जाएगी और वहाँ ब्रह्मा जी उसे ब्रह्म ज्ञान देंगे जो ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक ब्रह्म विद्या संप्रदाय प्रवर्तक आचार्यों में द्वितीय आचार्य हैं जिनको सीधे सीधे नारायण भगवान से ही ज्ञान प्राप्त हुआ नारायणम पद्म भव वशिष्ठम के अनुसार वे पद्मभव हैं ब्रह्मा जी वो हैं ब्रह्मलोक में तो प्रणव उपासना करके जाने वाला ब्रह्मलोक में फिर ब्रह्मा जी से उपनिषदों का अध्ययन करके अहम ब्रह्मास्मि ऐसा निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त करता जिस ब्रह्म का ध्यान यहाँ किया इसलिए ध्यान निर्विशेष का ही करना पड़ेगा तभी वहां पर ब्रह्मा जी देखते हैं कि ध्यान किसका करके आए हैं निर्विशेष का ध्यान करके गया है तो निर्विशेष का ज्ञान वहां कराते हैं उसी को वेदांत स्वाध्याय में बैठने देते हैं और वहां वो कोर्स में कर्मांग उपासनाएं जो छांदोग्य की प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय ये सब नहीं है वहाँ सद्विद्या पढ़ाते हैं भूमा विद्या पढ़ाते हैं प्रजापति विद्या पढ़ाते हैं और ये जो हैं उपनिषदों मुंडक उपनिषद की पराविद्या का विषय जो द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड है वो पढ़ाते हैं ब्रह्मा जी और उससे फिर अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होता है बहुत समय नहीं लगता सारे प्रतिबंध तो यहीं हट जाते हैं ना तो वहाँ ज्ञान प्राप्त करके ये सारा कर्म का बोझ भी साथ में नहीं ले जाना पड़ता ब्रह्म सूत्र में सब विचार हुआ है ना कि ये प्रणव उपासक को वहाँ तो जाकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है और मुक्त होना है तो फिर वहाँ का जो प्रारब्ध है तो पहले निश्चित होगा उतना तो बाकी का जो कर्म है संचित वो क्या वो साथ में ले जाएगा और वहाँ समाप्त होगा तो कहते ब्रह्म लोक में कूड़ा कचरा डालने के लिए कूड़ादान बने ही हुए नहीं हैं इसलिए ये कूड़ा कचरा है सकाम पुण्य पाप जो संचित कर्म उसका यहीं पर समाप्त हो जाता है उसको साथ में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती वो यहीं छुड़ जाता है उपासकों का जिनको वहाँ क्रम मुक्ति मिलनी है ज्ञानी की तरह बहुत सा यहीं पर साफ सुथरा होकर के विरज होकर के जाते हैं केवल ब्रह्मलोक में जितना प्रारब्ध भोगना है जिस कर्म उपासना का उतना ही प्रारब्ध मात्र साथ में लेकर के जाते हैं और संचित जो है यही रह जाता है अज्ञान और प्रारब्ध इतना इनके साथ जाएगा सारा बोझ नहीं इसलिए जो पुरानी गाड़ी में बृदारण्य उदाहरण दिया ना, कोई एक स्थान से अपना मकान बदल करके दूसरे स्थान पर जा रहा है और पुरानी गाड़ी में सारा मकान में से निकला हुआ सामान लाद दिया और गाड़ी चल रही है तो आवाज़ करते हुए चलती हैं ऐसे मरने वाले जब जाते हैं तो कर्म पुण्य पाप आदि कर्म का बोझ वासनाओं का बोझ बहुत सारा साथ में लेकर के जाते हैं ना तो वो भी कराहते हुए जाते हैं जैसे गाड़ी की आवाज़ होती है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा सामान उसमें डाल करके पुरानी गाड़ी में ले जाएंगे तो ऐसा ये शरीर छोड़ करके जाने वाला कराहता हुआ जाता है लेकिन ये उपासक ऐसे नहीं जाएंगे बहुत सारा बोझ फेंक देते अनुपयोगी ही अनुपयोगी है मान करके क्योंकि उसका ये निश्चय रहता है कि वहां हमको ब्रह्म ज्ञान होना ही होना है वहां केवल अविद्या बाधित हो जाएगी बस अध्यास भी बहुत सा शिथिल रहता है तो कार्य अविद्या और मूल अविद्या वह मात्र ब्रह्म साक्षात्कार से निवृत्त तो होगी प्रारब्ध भोग करके समाप्त तो होगा और जीवन मुक्त होकर के वहाँ रहेंगे ब्रह्मा जी के साथ फिर निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करेंगे ये जीवन मुक्ति मानी ये क्या नाम मुक्ति मानी जाती है क्रम मुक्ति